भेदर्शी जो द्वैत दर्शी है उपासक अद्वैत का विरोधी है ऐसे उसकी निंदा करके अद्वैती जो होता है अभेददर्शी उस अद्वैत का उसका स्वरूप क्या होता है स्थिति कैसी होती है उसका वर्णन करने के लिए अद्वैत की प्रतिज्ञा करते हैं इस दूसरी कार्य अतो वक्ष पण्यम अजाति समांगदम यथान जायते किंचित समद अथ वक्ष्यामी अकारपण्यशी भेदर्शी निंदा के पश्चात कारपण्य के अभाव वाला जो तत्व है अधीन भाव अकृपण भाव उसको मैं तुम्हें कथन करने जा रहा हूँ कारपण्यम मैंने भेद द्वैतम तो भाव अकार्पण्य अदेतम ब्रह्म अकार्पण्य मन अद्वैतम ब्रह्म कैसा है अजाति अजन्मा है जाति मने जन्म जाति मने जन्म प्रत्यभेद उतना अंतर है जन्म रहित है अजन्मा है अजय आहतएवता सर्व विशेषताओं से रहित निर्विशेषता को प्राप्त है निर्धर्मता को प्राप्त है ऐसे समझाओ यथा न जायते थे किंचित जायमान समे की यह समझ में आ जावे कि रज्जु सर के भांति ही आविद्य दृष्टि के कारण से सभी ओर से उत्पन्न होता हुआ भी जिस प्रकार कुछ उत्पन्न हुआ होता नहीं रस्सी में उसी प्रकार यहाँ पर भी समझो अविद्या माया के वजह से है चारों ओर सारा ब्रह्मांड उत्पन्न हुए के समान प्रतीत होता है किंतु वास्तव में न जायते भी पैदा नहीं हुआ है जायमान समा बल्कि चारों तरफ जायमान उत्पन्न होते हुए भी आपको भ्रांति के कारण से या माया के कारण से उत्पन्न होता हुआ प्रतीत हो रहा है जिस रज्जु में सर्व उत्पन्न होता हुआ प्रतीत हुआ उत्पन्न हुआ है ऐसे लगा चाल क्रिया कुछ दिख रहा है इन वास्तव में उत्पन्न नहीं, नहीं हुआ सबायाभ्यंतर अजम आत्मा प्रतिपत्म अविदीनम आत्मा मनम जाह जाते ब्रमणे वर्तराश्रम तो प्रतिपत्ति प्रतिपन्न कृपण बोति यस्मा अतः तस्वश्या ऐसा है सभा ही आप अज है आत्मा उसको अनुभव करने में अनुभव असमर्थ दिमाग में नहीं समझ में नहीं आता अजातवाद इतना आसान नहीं तो क्या करें इसलिए जातवाद में घुस जाता है, है हु। तो ठीक है जगत पैदा हुआ मान लेता हूँ जब मैं भी पैदा हुआ हूँ हर वेष्टि में समी का इसे समि की उपासना करके मैं वृष्टि मुक्त हो जाऊंगा ऐसा उल्टा उल्टा सब सोचते रहता क्यों कि सब आया जो आत्मा करने जानने समझने में असमर्थ हो करके अविद्या स्वयं की उस अज्ञान की वजह से क्या हुआ? दीनम अपने आप दीन हीन क्षुद्र अल्प अल्प इत्यादि आत्मा न मानो अपने आप को मानते हुए क्या निर्णय लिया मैं तो पैदा हो गया हूं जातो हम अमुक डेट पे अमुक टाइम पे अमुक जगह पे पैदा हो गया निर्णय और क्या समझ रहा है ब्राह्मणी कार्य ब्रह्मणी जाते कारे ब्रह्म कार्य ब्रह्म क्या है समी उस समी में मैं यह ये वृष्टिर उत्पन्न हुआ एक छोटा सा अंश के समान अवय के समान हूं वर्ते और अपने क्रियाकलाप सब कुछ मैं कर रहा हूं तद उपासना प्राप्त कर जाऊंगा इत्यं प्रतिबन्द ऐसा दृढ़ निश्चय वाला है वो कृपणो भवति, ऐसे व्यक्ति को हम कृपण कहते हैं दीन कहते हैं क्षुद्र बुद्धि वाला है कहते हैं संकीर्ण विचार धारा वाला है बोलते हैं इत्यादि अनेकों शब्दों से कहा जाता है उसको जिसलिए ऐसा है ठीक इसका विपरीत कौन होता है वो बताना है में। से अर्थ में लेना इसलिए ऐसा है इसलिए मैं तुम्हें आगे बताऊंगा ठीक इसके विपरीत दूसरे के बारे में वह कौन है वह अकार पृपण भाव अजम ब्रह्म व कृपण भाव अज है वही ब्रह्म साक्षा वह कोई उपास उपासक भाव नहीं है ब्रह्म ही है वो जो अधीन है जो दीन नहीं है जो कृपण नहीं है अकृपण जो अल्पज्ञ नहीं है वह सर्वज्ञ जो अल्पशक्तिमान नहीं वह सर्वशक्तिमान है वह कौन है वही अज ब्रह्म है सापेक्ष कथन करना पड़ता है ये कृपण है तो उसको अकृपण कह दिया गया दीन है तो उसको अधीन कह दिया गया इन वास्तव में ये सब कथन भी सापेक्ष मात्र उस ब्रह्म को लक्षित करने के लिए प्रयुक्त शब्द समझना चाहिए क्योंकि उपरिषद के मंत्रों में साफ साफ कहा हुआ है व्यक्ति को कार्पण्य दोष से आश्रित माना जाए कार्पण्य दोष स्वभाव गीता में भी कहे का ना कार्पण्य दोष से अपने स्वभाव को छिपा लेता है आदमी असली अपना स्वर्गम छिपा लिए पंडित उपहत स्वभाव वाला है क्योंकि बता रहे सातवां अध्याय चौबीसवा मंत्र का खंड का पहला छंदोग छत चौबीस एक यत्र अन्यो पशी जहा अन्य अन्य को देखने लगता है अन्योन्वे क्षण होती दूसरे दूसरे को सुनता है दूसरे दूसरे को जानता है दूसरे दूसरे को व्यवहार कर रहा है तल्पम भवति वही अल्प है वही क्षुद्रता है वही कृपड़ता है वही मर्त्य वही नाशित्व है वही विनाशी है वही असक्त है ऐसा साफ साफ छात्र में कह दिया है अविद्या तो का कार्य वो होता है इसलिए आम कार्य का दर्शनादि विशेष व्यवहार गोचरी भूतम कार्य जातम परिचन्न नाशी क्या है दर्शन आदि विशेष व्यवहारों का विषय भूता जो कुछ भी कार्य रूप है वह सब परिच्छि वह सत्य होता है वही कृपणत्व का आश्रय ऐसा दृष्टि वाला है वही कृपणत्व को आश्रय किया हुआ समझो और वह मिथ्याभूत लेकिन जात जिसको आश्रित करके व्यक्ति भयभीत है वो क्या है मिथ्या में आया छे चार एक में विकार नाम विकारो नाम अध्यय ऐसा का विलास मात्र ही है जो विकार है नाम मात्र के लिए विद्यमान वाणी का विलास है वाणी से आरब्ध मात्र वास्तव में कुछ नहीं है तत्परि तीता क्या है सबायादम जो कार्यकार दृष्टिकोण से विचार करके देखते हैं तो वास्तव में दोनों से रहित तो होकर के वह अजय अकार्पण्य वही भूमा नाम से सातवे अध्याय में कहा हुआ है वही ब्रह्म नाम से अन्य प्रदेश हुआ है। प्राप्य, जिस स्वरूप को प्राप्त करके क्या हो जाता अकार पक्षा नित्यर्थ उसे प्राप्त करके अविद्यात जो सर्वकार पण्यता है जो वह निवृत्त हो जाता है निवृत्त होने पर वह कार्पण्य हो जाता है उसके बारे में तुम कह रहा हूँ क्या है वो कैसा होता है वो कचा जाति अविद्यमान जातिमान है जन्म जिसका जिसका कभी जन्म ही नहीं होता उत्पत्ति नहीं होती है उसका नाम अजाति अजन्मा ऐसा वह स्वरूप ब्रह्म में आत्मा है इतनी समदाम गर्वसाम्यम ग सर्वसाम्यम गतम टिप्पण तीन वह निर्धर्मता को प्राप्त पहले भी दोनों ने टिप्पण में दिया था पूर्व पृष्ठ में निर्विशेषता प्राप्त निर्विशेषता कहो निर्धर्मकता कहो सब एक निर्गुणता निराकार निरवयता निष्कलता निष्क्रियता ऐसा भी की ही बात है सापेक्षता पूर्व बाह्य चरित्र क्या देख हैं सक्रिय देख रहे निष्क्रिय बोल देते हैं बाह्य जगत को सावय देख रहा तो इसको का दिया बाह्य जगत को सकल देखता तो हूं निष्कल का दिया ये नहीं बाह्य अवय जगत को सांस देख रहा हूं तो निरंश कह दिया दियाह्य जगत सगुण है इसलिए निर्गुण है साकार है तो निराकार है इधर सब सापित शब्दों को दोनों ही वास्तव में नहीं वाह न सगुण है वो न निर्गुण है साकार है निराकार है बाहे सा बाई जगत को हम सजन्मा दे इसलिए इसको अजन्मा कह दिया जाति देखा इसको अजाति कह दिया जाति मन जन्म सजन्मा हमने देखा जगत को इसलिए हमने इस ब्रह्म को कहा कि जरूर अजन्मा होगा जिसे सजन्मा हमें दिखाई दे रहा है समदाम गतम, कस्मात अवय वैषम्य भाव क्योंकि अवय की वैषम्यता नहीं है अवय वैषम्य भाव अवयों में जो विषमता होती है वही क्या चीज है उत्पत्ति है। उत्पत्ति है। का मतलब क्या में विषमता हो जाना। क्योंकि का ही क्या है वो का है ना मि, मिट्टी के अलावा घटा गया है ती जो का है उसी जो अवय कण कण कण धूल कण है उन्हीं को आपने क्या कर दिया एक अलग आकार प्रदान कर दिया अवयवों में दृश्य उस अवयवों का आतान वितान संस्थान विशेष था उसमें विषमता लाया आपने और उसके दूसरी प्रकार की आकारता को संस्थान स्वरूप को प्रदान किया तो उसका नाम हो गया उत्पत्ति मिट्टी से घट उत्पन्न हो गया यही व्यवहार हो गया जैसे कपड़ा है आप धान धान नाप लेते हैं दस मीटर लाओ पांच मीटर लाओ और काट कुटके दे पांच मीटर आप लाते तो क्या करते है? पांच मीटर का कपड़ा है ये उसका नाम क्या होगा तो शर्ट का हो गया तो पांच मीटर कपड़ा है पहले नहीं वो काट कुट के बना दिया ना जोड़ तोड़ कर दिया तो उसका नाम बदल दिया और फिर उसको खो दो फिर कुछ और बना कुर्ता नाम रख दो मर्जी आप ये नाम तो आपने रखनी है संस्थान विशेष जो स्वरूप दी कर आकार उसको बदलते जाओ नाम भी बदलते जाएगा ये दृष्टान बड़ा सुंदर आजकल बच्चों को खिलौनों में देखने को मिलता है प्लास्टिक की चीजें बने हुए हैं जोड़ते जाते बच्चे कभी तो घोड़ा बना देंगे कभी तो गाय बना देंगे कभी तो गधा बना देंगे कुछ तो बनाते रहेंगे जोड़ जोड़ जोड़ कर अव जोड़ा तोड़ा हुआ क्या संस्थान विशेष बदला है उन्होंने? चीज तो वही है लेकिन नाम बदलते जा रहे आकार को लेकर उसी प्रकार यहाँ पर वे यदि होता तो हम मान लेते कि भ्रम में भी अवयव होते और उस में भी आ जाती तो उस भ्रम का भी होता भ्रम सिर्फ कुछ उत्पन्न हो जाता लेकिन ऐसा नहीं है अवय और अभाव यदि वस्तु वैषम्य संसार में क्या हम देख रहे व्यवहार में कहते कि देखो जो भी सावय वस्तु है वह अपने अवयों के द्वारा किंचित विषमता प्राप्त होते हुए तो हम उसे कहते हो उत्पन्न हो गया वैषम्यता का मतलब क्या उपचय है या पचे? बढ़ना घटना बढ़ जाए घट जाए बढ़ जाए तो भी घट जाए तो भी नाम बदल जाता है एक ही धोती होता है और फाड़ फूट दिया उसके नाम दिया लंगोटी अब बद अपे हो गया ना घट गया ना वो अब उसमें और जोड़ दिया इधर उधर जोड़ छोड़कर लंबा चौड़ा पहन ले गर, गाती हो गया है तो हा धोती से गाती गाती से लंगोटी को जो चश्मा बनवा लो आप उपछय और अपचय कर अवयों का बढ़ना उपछय है अवयवों का घटना अपछय यही वैषम्यता है इस वैषम्यता को लेकर के संज्ञा बदलती है तो अब कार्यो की उत्पत्ति का व्यवहार कर लग तो समता तो होने के नाते यहां कोई वैषम्यता उपचय यावक किसी चीज की विषम्यता की प्राप्ति नहीं होती आती समतांगतम कह दिया गया न कई चीज अवैध स्फुटती अतो अजाति कि कुछ अवयों के माध्यम से यह स्फुटित नहीं होता अर्थात अभिव्यक्त नहीं होता उत्पन्न नहीं होता नहीं इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं फिर भी भ्रांति से क्या हो रहा है समन्तता समन्त न जाए थे किंचित अलम न स्फुट इन वास्तव में इस भ्रम में क्या हो रहा है समन्तता समन्ता चारोधरों से जाए तंचित मन अल्पमपी न थोड़ा सा भी कुछ भी पैदा नहीं हो है। आर्ता नहीं नहीं रहा है अर्थात अभिव्यक्त नहीं होता उत्पन्न नहीं होता रज सर्प अविद्या दृष्टिया जायमान लेकिन फिर जगत क्यों दिख रहा है लोग आ रहे हैं जा रही हो रहा है वो रहा उल्टा पलटा सीधा सब कुछ होता है भंडारा होता है सब होता है और आप कुछ नहीं हो रहा खा रहे घूम रहे फिर रहे नहीं शत्रु मित्र भाव हो रहा है इष्ट मित्र भाव होता है पति पत्रि भाव होता है दो कहा शादी हो गया जुड़ गए और फिर खटपट हुआ हो गया डाइवोर्स क्या क्या हो रहा है और आपका जो कुछ नहीं होता कभी चारों तरफ जो होता हो जो दिख रहा है वाजो अविद्या कृप दृष्टिया जायमानम सर भगवत से सर्फ अविद्या कर दिखाई दे रहा है अविद्या दृष्टि से उसी पर अविद्या दृष्टि के द्वारा यह अनुभव में आ रहा है अविद्या अविद्या भ्रांति रूपया अविद्यान की गई भ्रांति नामक तो दृष्टि को लेकर वे हम ये सब देख रहे हैं जायमान जायमान तिर उत्पन्न होते हुए समान हम सब अनुभव कर रहे हैं ये न प्रकार न जाय सर्वदा क्योंकि यथा मनी है जिस प्रकार से वास्तव में जो है न जाएते सर्वतो वास्तव किसी प्रकार से कोई भी चीज नहीं होता अतवा ब्रह्म तथा प्रकारम ब्रह्म वास्तव में आज ही होता है यदि तुम्हें स्पष्ट नहीं हो रहा है यथा न जाएते तथा किस प्रकार उत्पन्न नहीं होता वहां कुछ भी ये समझना चाह रहे हो ना इसे श्लोक में यथा बोल दिया आगे के कार्य में तथा समझ लेना जिस प्रकार ब्रह्म में कुछ उत्पन्न नहीं होता है वह तुम्हें समझने की चाहो तथा तम प्रकारम उस प्रकार तुम तंप सुनो हो ध्यान करना ये श्लोक में तथा शब्द है नी भाष् जोड़ लिया आज ब्रह्म भवती यथा तथा यथा व्याख्या कर दिए प्रकार सर्वोज में ब्रह्म जिस प्रकार से वह ब्रह्म में कुछ अझ होने के नाते सर्वतः कुछ उत्पन्न नहीं होता उस प्रकार को कैसे वो है वह सुनो आनंद्रांतिया जायते यथा एन प्रकार न जायते पूर्णस्थ वस्तु तथा तम प्रकार शुरू संबंध जज्जो में शाम भ्रांति से उत्पन्न हुए कितीत हो रहा है उसी प्रकार सारा जगत भ्रांति दृष्टि के द्वारा ही उत्पन्न हुए के के समान होता है उस ब्रह्म में। इस बात को समझने के लिए जिस प्रकार वास्तव में उस ब्रह्म में कहीं भी हा, हा, देश परिचन्न होता हुआ वस्तु से परिचन्न होता हुआ काल से परिचन्न होता हुआ कहीं भी किसी प्रकार से कुछ उत्पन्न नहीं होता है जो वह प्रकार को तुम समझना चाहते हो वास्तव में यह पूर्ण जो वस्तु वह ब्रम है इस प्रकार को तुम समझना चाहते हो तो सुनो ऐसा समझे प्रत्येक वाक्य में अकारपण्य शब्द के द्वारा ब्रह्म शब्द ब्रह्म ध्यान नहीं थी अकारपण्य शब्द के द्वारा ब्रह्म का शब्द का एक तरह से कथन कर दिया प्रकृत है वह कि दीर्घ है वह किस प्रकार है इत अपेक्षा उसको समझाने के लिए अगली कार्य का आरंभ होती है आत्माकाशवीर्टा का शैरी बोधिता घटाधिवच्च संघात जाता वेतन निदर्शन करे परमात्मा ही आकाश समान सूक्ष्म निरवयर व्यापक है आकाशवद आत्मा आत्मा कैसा है आकाश के समान मतलब है अर्थात सोचो वेदांत मत में आकाश के है जड़ है उसके साथ रिश्ता को नहीं समझना समझना आकाशवत कहने से हमेशा दृष्टांत को जिस अंश में लेने के लिए दिया गया उतनी अंश में हमें दार्शन में घटानी चाहिए सर्वांश में नहीं कई बार बता चुका हूं ये दृष्टांत और दार्तांतः दृष्टान्त क्या रह गया दान को टीमिया आ जाएगा तो दृष्टान्त को सर्वांश में कभी दार्टंत में नहीं घटाया जाता है और आकाश विद्यमान कार्यत्व ना उत्पाद्यत्व, विकार्यत्व, सवयत्व विनाशित्व इन धर्मों को हम नहीं लेंगे किंतु दृष्टान कौन से धर्म ले रहा हूं मैं और व्यापकत्व सूक्ष्मत्व ये सब चीजें। आकाश कैसा है अत्यंत सूक्ष्म निरवय और व्यापक वो तीन बात को हम बटाना चाहेंगे आपका बाकी कौन है आकाश विभुत आदि धर्म स्वगत तात्विक भेदवान न भवती जैसा आकाश विभुत् धर्म वाला है अतः स्वगत कोई तात्विक भेद वाला नहीं होता उसी प्रेर परमात्मा विशेषा भाव विभुत्वादि आकाश के से अविलक्षण होने के कारण से हम यह दृष्टांत बना लेते हैं जिस प्रकार महाकाश ही वास्तव में क्या है मेरे जीव कहां से आ गया जीवात्मा। उसी प्रकार जिस प्रकार जिस घटाकाश रूप में प्रतीत होता है महा कोई हम घटाकाश नाम से व्यवहार कर रहे हैं तो फिर परमात्मा को ही जीव रूप में व्यवहार कर लेंगे कब जब उपास पर भाषित घट भी उपाधि से हो करके जब आकाश भाषित हो जाए महाकाश का नाम पड़ जाता है घटाकाश घटाकाश को उत्पन्न हुआ उत्पन हुआ घट उत्पन्न उपाधि से परिचिन जो आकाश है उस आकाश की आपने संज्ञा दे दिया घटाकाश उसी प्रकार से उपाधि शरीर और बुद्धि आदि उत्पन्न होती बराबर इससे परिचन्न होकर भाषित होता तो वह को आपने नाम रख दिया जीव जीव ही घटाकाश उदिता वह घटाकाशों के समान क्षेत्रज्ञ जीव रूप से उत्पन्न हुआ है मन यह जीव क्षेत्रज्ञ रूपेण उत्पन्न हो गया मान लो जैसे महाकाश घटाकाश रूपे उत्पन्न हो गया घट तो पैदा घटाकाश पैदा हो गया घटाकाश पैदा हो गया, गया। जैसे वार करते हो वैसे हम व्यवहार करे जीव पैदा हो गया वह कर लो ज्ञा उपाधि के उत्पन्न होने मात्र से उपाधि से उपहित में भी आपने उत्पत्ति का व्यवहार करते हो घटा घट को ला रहे हो होश को ला रहा घटाकाश को ले जा, रहे हो, ले जा रहा हूं यह जैसा सकल उपाधि क्रियांग उपहित में आरोप करके व्यवहार कर लेते हो नये आने न उत्पत्ति आदि विनाश को भी ले सकते हो उसी प्रकार लोग भ्रांति से शरीर उपाधियों की उत्पत्ति को लेकर उसे उत्पत्ति कह दिया शरीर का आनयन को लेकर के उसका भी आनयन आत्मा का शरीर का नयन है आत्मा का नयन शरीर का नाश से आत्मा का विनाश वार कर लेते हैं इसे कहते है जीव घटा का जिस प्रकार से घटाकाशों के समान यह जीवों की भी हम उत्पत्ति मानते हैं इसलिए वक्त का योजना युवा युवक का उत्पत्ति नहीं घटा का शेर इदित मैंने उत्पन्न उद्भूत प्रतीत प्रती हो रही के समान है उत्पन्न वास्तव में उत्पत्ति नहीं है इसे उदित का दोनों प्रतीत वहां पर क्या होगा कि वत्त में और युवा में तब अंतर क्या करना पड़ेगा युवा मैंने जय समान उसके समान आकाश के समान आत्मा पहले क्या वह देख लो आकाशवत प्रयोग कर दिया फिर आगे क्या बोल रहे घटाधि संघातर या फिर वत जैसे गट की उत्पत्ति या जैसे अर्थ में ले रहे जिस प्रकार घट का उत्पत्ति आप मानते हो उसी प्रकार उसी का समान समझो हम जीव की उत्पत्ति मान लेंगे कोई दिक्कत नहीं है उत्पत्ति के समान उत्पत्ति संघातोत्पत्ति उत्पत्ति के समान संघातोत्पत्ति घटाकाश का समान जीव का उत्पत्ति जैसे वहां पर से घटादि के समान संघात ही जातो एक तत्त घटादि के समान देह संघात रूप में भी उत्पन्न हुआ कहा जाता है यह जो दृष्टांत हमने दिया है आत्मा से जीवादि की उत्पत्ति के विषय में जातो जातो उत्पत्ति के विषय में यह जो है हमने दृष्टांत समझाने के लिए दिया है भाषा इसलिए थोड़ा देख लीजिए बड़ा स्पष्ट सुंदर यथाच महाकाश घटाश आकार प्रतीय है ना जिस प्रकार ये नहीं करे महाकाश से घटाकाश उत्पन्न हुआ उत्पन्न हुआ बोल रहे तो नहीं सम महाकाश ही क्या हो गया घटाकाश आकार प्रतीत होता है तथा परमात्मा नानाविध जीवाकारण प्रतीति प्रती गोचर होती प्रती का विषय मात्र होता है वास्तु उत्पन्न उत्पन्न क्या हुआ फिर उपाधियां उत्पन्न होती है ओ भीर अविद्या दृष्टिया न हो तो उपाधि कहाँ है उपाधि नहीं है तो पहित भी नहीं सब गया। प्रश्न उत्पत्ति इत्या हैं? फिर इन संघातों का प्रश्न कैसे होती है जिस प्रकार घट उत्पन्न हो वैसे समझो यथा मृद सकाशा घटादेव जायतेमात्म प्रतिव्य संघाता कारण जायते जैसे मृत्यु का से घट की हुई है उसी प्रकार समझो उस परम परमात्मा से आकाश आकाश से वायु वायु से अग्नि अग्नि से जल जल से पृथ्वी उनका पंचकरण हुआ पंचकरण होकर हो गया यदा आत्मनो जीवादिनम उत्पत्तिष्ठा जो लोग आत्मा से जीवा की उत्पत्ति की कल्पना करते हैं और व्याख्या करने की चाहते हैं तदा तब उन लोगों के दृष्टिकोण से तस्याम उत्पत्तौ दृष्टांत वचन में दत उस सिद्धांत दृष्टिकोण से हम ये कह रहे हैं वह जीवों की उत्पत्ति के लिए हमें दृष्टांत दिए है विमत स्वगत तात्वेद शून्य सूक्ष्म निर्वयत्वात् आकाशवत ये है हनुमान ये अनुमान दिया आपको विमत ये जो आत्मा विवादास्पदीभूत जो आत्मा कैसा है स्वागत तात्विक भेद से रहित है स्वागत कहीं तीन ही प्रकार का भेद है ना स्वगत भेद सजात वेद विजाति वेद स्वागत वेद ना तो लोग केंगे आकाश में स्वागत भेद का दृष्टान मना सकते हैं इसलिए कह दिया स्वागत तात्विक भेद से रहित है सजात से उपलक्षण टिप्पण कार्य कह रहे इस सजाति का उपलक्षण मना ले कोई दिक्कत नहीं विजाति भेद दृष्टांते साध्य वैकल्य वारणाधेय आत्मा के विजाती भेद के दृष्टांत आकाश नहीं हो सकती है इसलिए यहां पर उसको नहीं ले रहा है साध्य वैकल्यता का वारण करने के लिए ही यह विशेषण दिया गया है स्वगत और तत्व ये दो ही देना यहां विजाति को भेद से शून्य क्यों हित तो क्या है सूक्ष्म आकाश दृष्टान परमाणु वादियों में वादि विचार हो जाएगा आपके हेतु हेतु है आदि से लेना सांख्य मत वाला प्रधान को वो भी कैसा है सूक्ष्म है कि सांख्य सांख्या की सांग अवस्था जो है वो तो क्या है वो अत्यंत सूक्ष्म है उसमें विचार हो जाएगा ऐसा नहीं कहना तो असम्मतता, तो हम प्रमाणवादी कोई मानते ही नहीं असम्मत। विचार का प्रसंग ही ही नहीं। तो आपके कहने से थोड़ा मैंने मानता ऐसे कहने से चले आ गया कहते आगे हम खंडन करेंगे चिंता मत करो परमाणवा सब खंडन करने वाला हूं क्वचिताच्य भेद असंप्रति प्रतिष्ठ क्योंकि कहीं भी वास्तव में तात्विक भेद परा तार्किक पराभिवतिक स्वीकृत तात्विक भेद का भाव साध्यता है इति न प्रसिद्धि के आधार पर दोष आप नहीं दे सकते छ नंबर डिप्पण दिया था जीवाकर न परमात्म युक्ता इस जीवाकार में परमात्मा ही है क्षेत्री गीता उदित शब्द उत्ता वही ले लिया जाए फिर तो परमात्मा का ही संघात रूपेण उक्त कथन किया मानना पड़ेगा प्रमाण रूपेण स्वीकार करनी पड़ेगी फिर तो ये आत्मा सप्रपंच हो जाएगा तब कहते नहीं ऐसा नहीं है इस कारिका को दो प्रकार से भगवान भगवानाष्यकर व्याख्या करेंगे देखिए आजाति ब्रह्म अकारपण्य वक्मिति यज्ञातम भाष्यकार बोलते हैं यह जो प्रतिज्ञा की गई थी वह आजादी जन्म रहिता, जो ब्रह्म है कार्पण्य दोष रहित है ऐसा जब ब्रह्म कहूंगा बोला गया था सिद्धि हेतु दृष्टान्त चाहिए उसकी सिद्धि के लिए पहले हम दो बात कहने जा रहे हैं क्या कह रहे हैं हेतु और दृष्टांत आत्मा परो ही अस्मात्म जो आत्मा शब्द उसका जीवात्मा नहीं लेना कार्यकाम ईश्वर में जो आत्मा शब्द उसका अर्थ है परमात्मा परो ही यद आकाश सूक्ष्म वह आकाश के समान सूक्ष्म है निरवय सर्व है सर्वगतः व्यापक विभु स्वाद आकाशत हो इसलिए उस परमात्मा को हम आकाश के समान कह देते हैं क्षेत्र ही उदित होता और आत्मा को ही हम कहते हैं जिस प्रकार वह आकाश के जो है आकाश ही घटाकाश रूपेण उत्पन्न हुए के समान प्रतीत होता है उसी प्रकार से घटाकाश तुले व उदित प्रतीत परमात्मा ही जीवात्म रूपेण प्रतीत हो रहा है ऐसा हम कथन करते हैं आकाश समात्मा सै परात्मा इसलिए वही यह जो परमात्मा है वह आकाश के समान है ऐसा समझो अथवा दूसरे ढंग से घटा घटाकाशा आकाश उदिता उत्पन्न जैसे घटाकाशों के माध्यम से आग्र महाकाश घटाकाशों के द्वारा उत्पन्न हो गया है परो उसी प्रकार परमात्मा भी इन जीवोत्पत्ति के माध्यम से उत्पन्न हो गया मान लो जीवात्मा परस्माद आत्म इसीलिए जो वेदांतेश के विभिन्न प्रकार के श्रुतियों में वेदांतेश यथा सुदीपता पाव का सुबंधे इत्यादि मुंड है उन्होंने कहा ना ये सुदीपतात्व का कृष्ण प्रसन्न इसी प्रकार का आता है जलता के खूब भाग जल रहा है उसमें से जैसे चिंगारियां निकलती हैं उसी और आत्मा से जीवात्मा निकल गए हैं ऐसा जी उत्पत्ति कथन करने वाली परमात्मा से शुद्ध भ्रम से जीवों की उत्पत्ति कथन करने वाले श्रोतियों का भी तो इज्जत अभिनी है वो किन मंदाधिकारियों के लिए अतिमंदाधिकारी लि लगा हुआ है उसको भी तो हमें घटाना पड़ेगा किसी प्रकार उसी के लिए बात कह रहे हैं जीवात्म नहा घटाकाश उत्पत्ति समाह न परमार्थ तो प्राय भी महाकाश से घटाकाश की उत्पत्ति के समान समझना है परमार्थ तो उत्पत्ति नहीं मानना है ये इसका दोनों पक्ष ताला अजात पक्ष में ले लिया सीधे सीधे परमात्मा ही जीव रूपण प्रतीति मात्र महाकाश ही घटाकाश रूपण प्रतीति मात्र उपाधि उत्पत्ति मात्र से प्रतीति मात्र होने लगा महाकाश के अनुरूप प्रतीत होने लगा घटाकाश रूप प्रतीत होने लगा ये प्रती पक्ष है दूसरा उत्पत्ति पक्ष सजातवाद को लेकर के उत्पत्ति पक्ष मान लिया क्योंकि ऐसे वेदांत की श्रुतियां हैं जो कह रहे उत्पन्न हुआ है उसके लिए कह ठीक है, है। घटोत्पत्ति के साथ साथ में घटाकाशी उत्पत्ति मान लिया जाता है वहां महाकाश घटाकाश रूपण उत्पन उत्पन्न हो गया जिस प्रकार से व्यवहार होता है उसी प्रकार व्यवहार हो सकता है उस परमात्मा से जीवात्म उत्पन्न हो गया दर्श व्यवहार आप भले कर लेंगे यह व्यवहार भी आविद्य व्यवहार के आते परमार्थ तो उत्पत्ति नहीं है ये अभिप्राय तस्माद आकाशा घटाली संघाता यथाउत्पत्ति जिस प्रकार से उसी आकाश से घटाज संघात उत्पन्न हुआ करते हैं क्योंकि आकाश अवकाश प्रदान के माध्यम से घटोत्पत्ति में कारण हो गया निमित कारण है ना घटाकाश जो घट जो आकाश महाकाश जो है घटोत्पत्ति के क्या है निमित्त कारण इसे उसका अन्य तो में ले लिया कि हर ये हर कार्य के प्रति कारण है इसलिए कहते हैं आकाश भी घटोत्पत्ति के प्रति कारण है कैसे अवकाश प्रदान घटा उत्पत्तों कारण निर्विकारृष्टम और भी कैसा बिना विकार हुए वह आकाश घट को अपने उत्पन्न होने दे रहा है कि जो भी पैदा होता है किसान आकाश में तो पैदा होगा दीवार में थोड़ा पैदा हो जाएगा इसलिए कहते हैं कि जो भी पैदा हो रहा है वह आकाश पैदा होता है मैंने आकाश क्या कर रहा है अपने में उस चीज के उत्पन्न होने को अवकाश प्रदान कर रहा है लेकिन जब वह दूसरे को अपने में उत्पन्न करने दे रहा है अवकाश प्रदान करता है तब तो वह अपने किसी प्रकार से विकार होते हुए अवकाश नहीं दे रहा है निर्विकार होता वही आकाश निर्विकार होता हुआ भी वह घटा सारा संसार को अपने में अंदर उत्पन्न होने दे रहा है जैसे वैसे यह ब्रह्म भी समझो अपने आप पर किसी भी प्रकार के विकार को प्राप्त न होते हुए सारा ब्रह्मांड भी इसके ऊपर उत्पन्न होने दे रहा है तस्वीर आकाश घटाता आध्याय कार्यकर्ण संघात रूप शरीर आदि है यह भी उसी प्रकार से जिस प्रकार रज्जु में सर्प उत्पन्न होता है उसे विकल्पना पूर्वक दृष्ट मात्र अविद्या से ऐसा होता हो भी उत्पन्न के सन उत्पन्न के व्यवहार हो जाता है अतः इसलिए कहा जाता है घटाधिवच्च संघात इसीलिए यहाँ घटाधि संघातिर उदित ऐसा यहाँ कार्यक्रम में कहा तो ये पक्ष मानने के जरूरत गया। कहे क्या करे मन बुद्धि वाले को वैसे समझ में नहीं आते सीधा सीधा आजाद यह स्पष्ट बोलते हैं यदा मंद प्रति विपादेश श्रुतिया आत्म जातु जीवादि नाम तदा जब इन मंद बुद्धि वालों के प्रति दया करते हुए श्रुति के द्वारा इस ब्रह्म के प्रतिपादन करने की इच्छा से श्रुति के द्वारा क्या की गई है आत्मा से जीवों की उत्पत्ति की कथन की गई है जब तब दृष्टांत क्या है ऐसी उत्पत्ति के प्रति जात उपगम्य मानाया स्वीकार करने पर तो निदर्शन दृष्टांतो यही दृष्टान्त समझो क्या दृष्टान्त है यथा उदित आकाश इत्यादि जिस प्रकार से आकाश से घटाकाश उत्पत्ति वर्णन है उसी प्रकार से परमात्मा से जीवात्मा उत्पत्ति मान लेना मिथ्या उत्पत्ति प्रातिभाषिक उत्पत्ति पर नहीं महाकाश वास्तव में घटाका नहीं होता उसी प्रकार परमात्मा वास्तव में जीवात्मा के रूप में उत्पन्न नहीं होता प्रदान के माध्यम से जैसे आकाशन क्या था घटोत्पत्ति के प्रति अवकाश प्रदान कर रहा था निर्विकार होते हुए अवकाश प्रदान किया उसी प्रकार ब्रह्म जागर रहा है निर्विकार होते हुए सत्ता प्रदान करने के माध्यम से सत्ता स्फूर्ति प्रदा चैतन्य तो कहा ना सत्ता स्फूर्ति प्रदात्री चैतन्य ब्रह्म तद द्वारा वह ब्रह्म से जगत उत्पत्ति में हो गया जैसा अवकाश प्रदान करने के मात्र से आपने क्या कहा आकाश से घट पैदा हो गया जैसे तो सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने मात्र से चैतन्य को आपने क्या कह दिया ब्रह्म तो से जगत पैदा हो गया ब्रह्म से जीव पैदा हो गया ऐसा व्यवहार अद्वैत से जीव सृष्टि श्रुति विरोध हम इस तरह से अद्वैत का जीव सृष्टि के साथ कोई विरोध नहीं है जीव की सृष्टि के कथन करने वाले श्रुतियों के साथ अद्वैत सिद्धांत कोई विरोध नहीं है ऐसा परिहार कर दिया दृष्टान्त और दार्टान्त के माध्यम से और इसी प्रकार जीव का प्रलय को लेकर के भी कोई विरोध नहीं है तो जीव का प्रड़य को कथन करने वाली भी श्रुतियां हैं परम ज्योति ना क्या होता है वह पर ज्योति जो है उसमें लय हो गया दिया। अरे जीव लय हो जैसे दीपक है बुझा दिया क्या हुआ वो तो महाप्रकाश जब बारस में लीन हो गया वैसे तो जीव भी लीन हो जाता है ऐसे बार होता है श्रुतियां हैं कभी उन श्रुतियों को कैसे घटाओगे अद्वितिधि है तो कभी जिस प्रकार से ये दृष्टांत घटाया इसी दृष्टांत से वह अवाद घटेंगे यथा, आकाशे घटादिशु प्रलीनसु घटादियों को प्रलीन होने पर घटाकाशादिंग जिस प्रकार आकाश में प्रलीन होने का व्यवहार आप करते हो उसी प्रकार शरणायु उपाधि मुख्य रूपेण। अविद्या उपाधि लेना शरीर तो बार बार मरेगा जन्म मरेगा। इसको छोड़ो इसलिए शरीर आदि कर देते हैं इसलिए हम क्योंकि कुछ लोग शरीर के मरने में से मोक्ष मान लेते हैं ना शरीर आदि का खंडन करते हुए जितनी भी उपाधियां हैं इन सर्वोपाधियों का लीन हो जाने पर क्या हो गया जीव का भी उस पर ब्रह्म परमात्मा में लय का व्यवहार हो जाता है आत्मा में ब्रह्म में जीव का लय हो गया ऐसा व्यवहार श्रुतियों में भी वर्णन किया गया है कहने का तात्पर्य है इन जीवों की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय ये सारी चीजें औपाधिक है पारमार्थिक वास्तविक नहीं है यह स्थापित हुआ भाष्य इसमें बहुत कम दे रहे हैं क्योंकि पूर्व में व्याख्या हो उत्पत्ति का उसके विपरीत प्रलय को समझना है इसे ज्यादा विस्तार नहीं बोलते हैं यथा घटादी उत्पत्तिया घटाकाशिपत्ति घटादी की उत्पत्ति से घटा का उत्पत्ति कही गई थी प्रलय घटाकाश आदि प्रलय और घटादी का प्रलय होने पर घटाकाशादियों का उसी प्रकार देहा संघातों की उत्पत्ति के द्वारा जीवोत्पत्ति कहा गया जीव उत्पत्ति तो उसी प्रकार तत्प्रलय देहादिंगात प्रलय होने पर जीवों का भी जीवा नाम यह आत्म प्रलय हो जीवों के साथ प्रलय व्यवहार हो जाता है न स्व स्वतः को यहाँ प्रलय नहीं होता वास्तविक वास्तविक नहीं है दोनों ही औपाय उपाधि को उत्पन्न होने से उत्पन्न हो गया व्यवहार हो गया उत्पाद उपाधि का नाश होने से वह भी नष्ट हो गया व्यवहार हो गया स्वाभाविक नहीं है ये सिद्ध हो गया यथाइ तब का अच्छा अद्वैत का व्यवस्था तब भी उत्पन्न नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कुछ विरोध की आशंका है उनका कहना है यदि आत्मा एक ही है वही जीव है तो एक जीव का मुक्त होने सब मुक्त हो जाना चाहिए एक का सुखी होने गवर सब सुखी हो जाना चाहिए ये ही आत्मा है ना दो आत्मा तो है नहीं अनेक तो है नहीं एक ही एक अद्वैत आत्मा है तो सर्व अनुभव विरोध हो जाएगा आप जब विकसित कर दिए दृष्टांतों से और उत्पत्ति स्थिति प्रलय सब कुछ औपाधि कह दिया मान लो मैं लेकिन उम्र मूर्ख नहीं समझ में आ रहा है उपाधि भेद से सुख दुख का दुखेद इतना स्वीकार कर रहा है देखो ये तो है ना अज्ञान देख, जब आपने स्वीकार कर लिया औपाधि की उत्पादियों उत्पत्ति से आत्मा की उत्पत्ति प्रलय है मैंने की उत्पत्ति स्थिति प्रलय इधर तो सुख कोई सुखी नहीं होता दुखी नहीं होता सुखी तो उपाधि हो रही है और उपाधि भिन्न भिन्न है सुख दुख भी होता है लेकिन इतनी शास्त्रार्थ हो गया पूरे पूरे सब दर्शन वाले खड़े हो जाएंगे कहा एक आत्मा है, है सब नहीं नहीं जीव को ना जीवा भेद मानते हैं भेद मानकर जीव को अनेक मानते हैं तीसरे सब खड़े हो जाएंगे और अद्वैत के विरुद्ध में और आरंभ यहां से बहाने से शुरू करता है यथ कस्मिन घटाकाशे जो धूमादि न सर्वे संप्रियंते सुखा दिवी इसमें कार्य का सकल पूर्व पक्ष का जवाब दे दिया एक आत्मानने पर भी कोई दोष नहीं होता इस आकाश एक मानने पर भी क्या आपत्ति है हजारों घटा पैदा हो गया कि एक घटा आकाश में धुआं हो जाए तो सभी घटा आकाश में धुआं हो जाएगा मान लो एक घड़े में आपने लकड़ी रख दिया आप कंडा में दफ्तर के कुछ जला दिया वहां धुआं हुआ हो रहा है दूसरे में मिट्टी भर दिया किसी में लड्डू पेड़ा भर दिया तो क्या एक घड़े में आपने जो कर सब में आ जाए क्या फिर दूसरे में क्या भरोगे हैं एक घड़ा में चना भर दिए फिर हो गए सारे घड़े चने से भर जाएंगे ऐसे दुनिया में कभी नहीं हुआ ऐसे हो जाए फिर तो क्या कहाना थोड़ा सा उदाह इतनी सारी खेती करने की जरूरत क्या ड्रम दुनिया के सारे ड्रम भर जाते हैं अपने आप किसी को खरीदना पड़ता न कुछ करना पड़ता इसे बात कह है एक अस्मिन एक अपने क्या कर दिया मिट्टी भर दी या धुआं दी थी धुआं भर दिया या अन्य चीजें युते युक्त करने पर सर्वे नीघाकाश रजुक्त नहीं हो जाता धूम युक्त नहीं होता वस्तुओं से युक्त नहीं होता जैसे तब इसी और एक जीव का सुखी होने पर सभी जीव सुखी नहीं होते जीवा ही। भेद से उपाधि सुखादि में भी भेद हो जाएगा इसमें क्या आपत्ति है एक उपादि से का मुक्त हो जाने से सर्वोपाधि मुक्त थोड़े हो जाएंगे एक घड़ा नष्ट हो गया संसार भर के सारे घड़े नष्ट हो जाए ऐसे तो कभी होता नहीं इसलिए आप डरिये मत एक के मुक्त होने सब मुक्त हो जाएंगे ऐसे मुझे क्या पढ़ने की जरूरत है साधना करने की क्या जरूरत है ऐसा नहीं सोचना जो मुक्त हो गया वो उपाधि है उपाधि की अज्ञान विशिष्ट उपाधि था वो उस उपाधि ने अपने विवेक कर लिया बुद्धि ने विवेक कर लिया और अपनी अज्ञान को नष्ट कर लिया और बुद्धि अज्ञान सारा अपने आप नष्ट हो गया मुक्त हो गया और आपके अंदर जो उपाधि में जो अज्ञान है जो बुद्धि ये कहा जाएंगे ये तो अलग रह गए तो रह जाएंगे ये थोड़ी मुक्त होंगे ये सोचना एक जीववाद है यदि वेदांत में एक जीववाद है अनेक जीववाद भी है एक जीववाद भी है एक जीववाद समृष्टि दृष्टिकोण से दृष्टि सृष्टिवाद सृष्टि दृष्टिवाद में अनेक जीववाद माननी पड़ती है जो अज्ञानी का मामला है महाअज्ञानियों का मामला सर्वसाधारण मामला है उससे जो ऊपर उठ गया दृष्टि सृष्टिवाद में आ गया ईश्वर तो ने जगत बनाया तो उसे मैं पैदा उसमें नहीं मानता मैंने देखा तब सारा है मैं नहीं देखूंगा तो कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं जब सो जाता तो मेरे लिए कुछ भी नहीं होता है तो मेरे जगने पर, मेरे के कारण मैं ही अपने आप कल्पना करके बाहर बना लेता हूँ जब भीतर कल्पना किया तो बाहर में देखता हूँ सुंदर तुल्यम निजा अंतर्गतम पश्चन आत्मी माया बहिरी उद्भूतम यथा निद्रया मैं अपनी अविद्या से अंदर जो कल्पना कर लिया वही बाहर दिख रहे हैं मुझे प्रकार से ऐसे मानने वाले जो एक है उसके लिए मुक्त हो गए तो सब मुक्त हो ही गया कि उसी से कल्पित सारे अन्य जीव भी उसी कल्पित होने से वह मुक्त हो गए तो सब मुक्त हो गए ये दृष्टि के अनुसार है और अजातवाद में न एक मुक्ति से सर्व है न अनेकों के प्रते -प्रते मुक्ति है न बंधो न मुखो न बद्धो न कुछ भी कहना है कि को यह समस्या हमारे सामने आएगी तुम लोगों के मत में ही बल्कि सारी समस्याएं खड़ी हो सकती है हैं देखो कर रहे सर्वदेश में आत्मा को एक मान लो गए एकस्मिन जन्म मरण सुखादि आत्मनी सर्वात्म नाम तत्सब क्रिया फला सांकर जन्म से मरण से सुखादि वाला हो जाने पर एक आत्मा के तो क्या होगा अन्य सभी आत्माओं में उसका संबंध होगा और इतने क्रियाफलना क्रिया ये जो द्वैति रोसे आरोप लगाते वेदांति पर तान प्रति जो उच्चते उनके प्रति एक कारिका से जवाब दिया जा रहा है एक आत्मे करता एक आत्मवाद में एक ही कर्ता मानी जाएगी एकस्विन एक करता रहा सर्वे भोगता रहा एक करता है सभी भोगता है सर्वे भोगत रिचय एकस्विन भोगता रहा सर्वे भोग हो इधर सब समस्या खड़ी होगी एक के करने पर सब ने कर लिया मानना पड़ेगा एक ने भोगा तो सबने भोगा मानना पड़ेगा है ना एक में तो आदमी हमारी समस्या नहीं है तुम्हारे यहाँ आएगी हमारे नहीं आता अन्य जीव में भी सुख होना चाहिए तुम कहना चाहते हो या सकलोपाधियों में आत्म एक होने से स्वरूप स्वर सुखादिव आना चाहिए पहला नहीं ऐसा नहीं हो सकता तथा एक घटाकार रजो धुमादि संयुक्ते जैसे एक घटाकाश रज धूम संयुक्त होने मार्ग से न सर्वे घटाकाश है तद रजो धूमादिवी संयुक्त सभी घटाकाश आदि रजो धुमा संयुक्त नहीं होते जीवा तब तो जीवा सुखादिवी ही जीव हो जाए अन्य सभी जीव सुख से युक्त हो यह कोई जरूरी नहीं है उपाधि भेद से सब कुछ भेद सिद्ध हो जाएगा अब यह आशा के पूर्व पक्ष जबरदस्त शुरू होगा शास्त्रार्थ आरंभ होता है